संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व गोदान के फल कपिला गौ की उत्पत्ति और गो महात्मा के विषय में संवाद का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा महाभारत आप गोदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए आपके मुंह से इस अमृतमय उपदेश को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती भीष्मी ने कहा बेटा वात्सल गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाले जवान गाय को वस्त्र उठाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नाम का अंधकार में लोगों नरकों में नहीं जाना पड़ता जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो जिसका दूध नष्ट हो गया हो जिसकी इंद्रिया काम न दे सकती हो अर्थात जो बूढ़ी और रोगि होने के कारण जीर्ण शरीर वाली हो गई हो ऐसी ब्राह्मणों को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, दुबली पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो ऐसी गौ का दान करना कदापि उचित नहीं है इष्टपुष्ट सीधी सुलक्षणा जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है वैसे ही गौ में कपिला गौ उत्तम मानी गई है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए गोदान तो एक सा ही होगा फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ भिष्म जी ने कहा बेटा मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से रोहणी कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है वह सब तुम्हें बताता बता रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका का दाता दक्ष के पास गई प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से सुरभित मनोहर सुगंध निकलने लगी उस सुरभि गंध से सुरभि गौ प्रकट हुई जैसे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौवे उत्पन्न की जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था यह सब गौवे प्रजा की आजीविका थी जैसे नदियों की लहरों से फेन उत्पन्न होता है उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौ के दूध से फेन उठने लगा एक दिन की बात है भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाटाग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गा को भस्म कर डालेंगे इस तरह उसकी ओर देखने लगे रुद्र का वह भयकर तेज जिन जिन कपिला पड़ा उनके रंग नाना प्रकार के हो गए किन्तु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गई उनका रंग नहीं बदला वे जैसी उत्पन्न हुई थी वैसी ही रह गई तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा प्रभु आपके ऊपर अमृत का छीटा पड़ा है का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है उसी प्रकार वे रोहणी गए भी अमृत से उत्पन्न दूध देती है जैसे वायु अग्नि सुवर्ण समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत इनमें झाग अशु नहीं माना जाता ये गौ अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगे सब लोग इसके अमृत में दूध को पीना चाहते है ऐसा कर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी में और एक बैल भेंट किए तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा सुशोभित की इसी से उसका नाम प्रसिद्ध हुआ तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गांवों के बीच में उनका नाम वृषभांग रख दिया इस प्रकार कपिला गौवें अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौ से प्रथम स्थान मिल गया है गौवें संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत पवित्र समस्त कामनाए पूर्ण करने वाली और जगत को प्राणदान देने वाली है अतः गोदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता सम्पूर्ण अपवित्र मनुष्य भी यदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र लक्ष्मी धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है राजन गोदान करने वालों को हव्य कव्य तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है इस प्रकार ये सब गोदान के गुण है, है ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौवे दान की भीष्मी कहते हैं धर्मराज इक्श्वाकुव में एक सौदास नाम के राजा थे एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा भगवान तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके तब महर्षि वशिष्ठ ने गों को नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया राजन गौवों के शरीर से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है बहुतेरी गौंगुल के समान गंध वाली होती हैं गौवे प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि है भूत और भविष्य के ही हाथ में है वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ है की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है अन्य गौ से उत्पन्न होता है देवताओं को उत्तम भविष्य घृत गौवे देती है तथा स्वाहाकार देवयज्ञ और बसतकार इंद्रयाग भी सदा पर ही ग्बित है गौवे ही का फल देने वाली है ऋषियों को प्रातः काल और जो लोग दूध देने वाली गौ दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार पार हो जाते हैं जिसके पास दस गौवें हो वह एक गौ दान करें जो सौ गाय रखता हो वह दस गाय दान करे और जिसके पास हजार गांवें मौजूद हो वह सौ गाय दान करे तो इन सब को बराबर ही मिलता है। जो सौ गाँवों का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता जो हजार गाँव में रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता ये तीनों मनुष्य अर्घ अर्थात सम्मान पाने के योग्य नहीं है जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दूहने के लिए एक काशी का पात्र भी देता है वह इहलोक परलोक दोनों को जीत लेता है। साय काल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है गौमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करे गौ के गुणों का कीर्तन करे कभी उनका अपमान न करे यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो गोमाता का नाम ले प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करे सूखे हुए गोबर पर बैठे इस पर न मल मूत्र न के तिरस्कार से बचता न्यागे अग्नि में गाय के घृत का हवन करे उसी से स्वस्थ वाचन करावे गो घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गौ की वृद्धि होती है जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमा अग्रे विमाम अस्वी आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करते करके उसे ब्राह्मण को दान करता है उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता रात हो या दिन अच्छा समय हो या बुरा कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो यदि मनुष्य निम्नांकित श्लोकार्थों का कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है उसी तरह सोने से मढ़े हुए सिंगों वाली सुरभि और मेरे निकट आवे। मैं सदा का दर्शन करूं और गौवे मुझ पर कृपा दृष्टि करे गौवे मेरी हैं और मैं गौ का हूं जहां गौवे रहे वहीं मैं भी रहूं प्राचीन काल में गौ ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए एक लाख वर्षों तक कठोर तपस्या की थी उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं उन सब में हम उत्तम समझे जाए हमको कोई दोष न लगे मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हों। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोग अर्थात गोलोक प्राप्त हो इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौ ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया गौ तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौवें तपस्या से निवृत्त हुई और उसके पश्चात जगत का प्रयास करने के लगी इसलिए वे महान सौभाग्यशालिनी गौवें परम पवित्र मानी जाती है वे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ एवं वंदनीय है जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला को वस्त्र उठा कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है सदा गोदान में अनुराग रखने वाला पुरुष सूर्य के समान दे दिव्यमान विमान में बैठकर कर मंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर सुशोभित होता है गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है होने पर होने जब स्वर्ग से नीचे उतरता है, तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और साय काल आगमन करके इस प्रकार जप करे घी और दूध देने वाली घी की उत्पत्ति का आधार घी को प्रकट करने वाली घी की नदी तथा घी की भवर रूप मेरे घर में सदा निवास करे मेरे आगे पीछे और चारों ओर मौजूद रहे मैं के बीच में ही निवास करूं इस प्रकार प्रतिदिन करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं गोदान करने वाला मनुष्य अपने माता और पिता की दस पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकों में भेजता है जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उनका दान करता है तथा तो जो जल का दान करता है उसे यमलोक में कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती गौ सबसे अधिक पवित्र जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता है उसका स्पर्श और उसकी तथा तो उत्तम समय देखकर कर सुपात्र ब्राह्मणों को उसका दान करे जो बड़े बड़े सिंगों वाली कपिलाधेनु को बछड़े काशी की दोहनी तथा तो वस्त्र से दान करता है वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है गोदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गोदान के फल फल से से अन्य कोई कोई नहीं है। संसार में बढ़कर दूसरा उत्कृष्ट प्राणी नहीं है जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूँ राजन यह मैंने तुमसे गौ के गुणों के दिग्दर्शन मात्र कराया है गौ के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है भीष्मी कहते हैं महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमि दान करने वाले महात्मा राजा सौदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्वथा उत्तम जानकर कर ब्राह्मणों को बहुत सी गौ दान दी इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई